आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध के 11 अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजी को बता रहे हैं कि जो बद्ध व्यक्ति हैं या बद्ध आत्माएं हैं और जो मुक्त हैं यानी भक्त हैं उनके बीच में क्या फर्क है जो भगवान को सरेंडर्ड हैं उनको समर्पित हैं ऐसे लोग कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे नित्य कर्मों को करते हैं, तो भगवान ने बता दिया था, आपने सुना भी था, जहां उन्होंने कहा था कि देखो अगर कोई अज्ञान में रहता है तो वो बद्ध है और जब वो भगवद्ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो वो मुक्त है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं ह� अज्ञान से बाहर निकलना ही मुक्ति है, संसार दशा से बाहर निकलना ही मुक्ति है, और क्योंकि जीव भगवान का भिन्नांश है, परंतु अज्ञान के कारण वो अनादि काल से भौतिक बंधन भोगता आ रहा है, फिर भी अगर उसे ज्ञान मिल जाए तो वो मुक्त हो सकता है, ये भगवान श्रीकृष्ण ने चौथे श्लोक में कहा थ पांचवे छठे श्लोक में कह रहे हैं अतबद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणेम वदामिते विरुद्धधर्मीणोstat स्थित योरेक धर्मीणी इस तरह हे उद्धव एक ही शरीर में हम दो विरोधी लक्षण यानी महान सुख और दुख पाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त भगवान और बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर हैं अब मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षण कहूँगा। तो यहां हमने जाना भगवान ने बताया कि ये जो हमारा शरीर है ये सिर्फ हमसे युक्त है ऐसा नहीं है भगवान भी यहां पर हैं हम आत्मा हैं भगवान हमारे साथ ही बैठे हुए हैं है ना तो जब वो हमारे साथ हैं और हम भी वहां हैं और हम सुख-दुख भोकते हैं तो क्या वो भी सुख-दुख भोकते हैं? क्या उनके अंदर भी कामनाएं उठती हैं जैसे कि हमारे अंदर उठती हैं? क्योंकि हम दोनों ही साथ हैं। तो भगवान छठे श्लोक में बता रहे हैं कि दोनों के विभिन्न लक्षण क्या हैं। सुबार्ना वेतो सदिशो सखायों यद्रित चयितो कृत नीडो पिपलान्ना, मन्यो, निरन्नो अपि बलेन भुयान। भगवान श्री श्रीकृष्ण उद्धवजी को कह रहे हैं कि संयोगवश दो पक्षियों ने मानो एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं। परंतु उनमें से एक तो वृक्षों के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा है वो इन फलों को नहीं खा रहा है। अपनी शक्ति के कारण वो शेष्ट पद पर हैं। तो ये जो दृष्टांत है, ये भगवान दे रहे हैं कि देखो हमारा जो बहुत ही शरीर है ना, इसमें जो हृदय है, इसी के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों की उपस्थिति है। जैसे कि एक पक्षी किसी वृक्ष में घोंसला बनाता है, उसी तरह जीव इस हृदय के भीतर � पेड़ पर जिस पर वो रहता है उससे अलग है पक्षी पेड़ नहीं है ना ही पेड़ पक्षी है इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों अलग-अलग सत्ताएं हैं और ये जो हमारा नश्वर शरीर है ना इससे अलग है फिर भगवान ने कहा बलेन इसका मतलब यह है कि भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से संतुष्ट रहते भगवान सचिद आनंद के बने हैं और उनकी जो शक्ति है स्वरूप शक्ति जो उन्हें उनके स्वरूप का आनंद देती है वो transcendental है वो दिव्य है तो उससे वो संतुष्ट रहते हैं उन्हें माइक शक्ति की चीजों को भोगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं से कोई आकांक्षा नहीं है भुयान भुयान शब्द बताता है कि जबकि जीव कभी मोहग्रस्त रहता है, दुनिया का मोह उसको घेरता है, है ना? अपनी गलत पहचान करता है, स्वयं को पहचान नहीं पाता है, शरीर को मैं समझ लेता है, और शारीरिक को मेरा समझ लेता है। ये जो अहमता और ममता, जब ये गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, जो कि अनादिकाल से गलत दिशा में ही मुड़े हुए वो लड़ता रहता है अपने आप से अपने आसपास के लोगों से और कभी कभी अगर कोई महत कृपा उस पर हो जाती है तो वो ज्ञान में हो जाता है लेकिन भगवान कभी भी अंधकार या अज्ञान में नहीं रहते हैं वो कभी मोहित नहीं रहते हैं उन्हें मोह नहीं सताता है उनकी कोई कामना वासना नहीं है वो आत्मा राम जहां भगवान है वहाँ अंधकार का प्रवेश भी नहीं है वहां माया का प्रवेश नहीं है वहां अज्ञान का प्रवेश नहीं है वो स्वयं ज्ञान है उनसे ज्ञान है उनको जानकर कोई ज्ञान में स्थित होता है तो भगवान हमेशा पूर्ण आनंदमय चेतना में रहते हैं याद रखिए जितने भी दुख हैं क्लेश हैं, शोक हैं, कष्ट हैं, वो अज्ञान से उत्पन्न हैं। और आनंद, आनंद तो स्वयं भगवान हैं। इसी तरह भगवान निरन्न हैं। निरन्न का अर्थ क्या हुआ? कि भगवान भौतिक कर्मों के तीखे फलों में आरुचि रखते हैं, जबकि जो हम जैसे लोग हैं, सामान्य बद्धजीव, वो इन कड़वे फलों को मीठा सम सुख लेने की कोशिश करता है और अंत में उसके हाथ में दुख लगता है है ना वो सोचता है कि कल अच्छा होगा कल बेहतर होगा हम और अच्छा कर पाएंगे लेकिन प्रयास करते करते करते करते समय निकल जाता है और अंत में वो पछताता है कि हम कुछ नहीं कर पाए और शरीर भी छूट रहा है जो कुछ किया इस जगत में किया और इसी जगत में वो रह जाएगा जो कुछ बटोरा हम पूरा भोग भी नहीं पाए और जो भोगा भी उससे दुख ही मिले तो ये तिक्त फल ये कड़वे फल और हमें लगते हैं बड़े ही मीठे हम ये सोच कर इसे खाने लगते हैं लेकिन भगवान की इसमें कोई रूचि नहीं है भगवान कोई कर्म नहीं करते ह तो लीला में कुछ दिव्य कर्मों को करते हैं ताकि लीला का अस्वादन हो सके, ताकि लोग उस लीला के परायण हो सके, ताकि भगवान के परायण हो सके, उस लीला को समझकर तो जो कोई व्यक्ति बहुत एक प्रयास करता रहता है, चेष्टाएं करता रहता है, तो उसे शायद ये समझ नहीं आता है कि इसका फल मृत्यु है। वो सोचता है कि मुझे इनसे आनंद मिलेगा और वो यहाँ वहाँ आनंद को खोजता रहता है कितने ही मित्र बनाता है कितने ही चैटिंग करता है कितने फ्रेंड्स हैं उसके है ना लेकिन फिर भी वो शाश्वत आनंद नहीं पाता है उन्हीं से दुख मिल जाते हैं सखाइयो ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में ये � श्रीकृष्ण ही हमारे असली मित्र हैं, जो कि हमारे हृदय के भीतर रहते हैं। एकमात्र वे ही हैं जो हमारी समस्त आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, और वे ही हमें असली आनंद प्रदान कर सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुनातिष्ठदी। भग हमारे हृदय में रहते हैं ये बड़ा ही सुंदर समाचार है और वो हमारे असली मित्र हैं असली मित्र अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अकेला रह गया इस जगत में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सबने मुझे छोड़ दिया हुँ? और वो डिप्रेशन में चला जाता है तो वो अज्ञान में है ज्ञान ये है कि हम कभी भी अ बिल्कुल हमारे नजदीक माता-पिता भी हमारे इतने नजदीक नहीं रह सकते हमारा कोई मित्र पति पत्नी इतने नजदीक नहीं रह सकता और हमेशा तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता पर भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं और वो सब जानते हैं ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो हमारे हृदय में बड़े ही धीरता पूर्वक स्थित रहकर और हमें भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम्म? देखिए एक बात तो समझनी होगी। कोई हमारा फ्रेंड हो, दोस्त हो, और वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परंतु वो हमारे साथ लाखों वर्षों तक नहीं रहता रहेगा, है ना? और अगर हम उसकी उपेक्षा कर दें, उसे इग्नोर कर दें, और उसे शराब भी दें लेकिन भगवान इतने प्यारे हैं, इतने करुणामय हैं कि वो अच्छे लोगों के हृदय में, बुरे लोगों के हृदय में, सुर असुर समस्त जीवों के हृदय में बने रहते हैं। और तो और कीड़े मकोड़े और भी भयंकर जो भी जानवर हैं, है ना कुत्ते बिल्ली शुकर इन सबके हृदय में रहते हैं, शेर के हृदय में रह क्यों क्योंकि भगवान कृष्णा प्रत्येक जीव को अपने अंश के रूप में देखते हैं इसीलिए तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातनः कि जीव सदा से मेरा अंश था अंश है और अंश रहेगा यही सच्चाई है और जीव का एकमात्र कर्तव्य क्या है जहां वो पूर्ण सुख प्राप्त जीव भगवान का नित्य दास है जिस दिन वो अपने इस दास पद को समझ जाएगा और उनकी तरफ मुड़ने लगेगा उनके लिए उसके हृदय में लालसा उत्पन्न हो जाएगी उसी दिन उसके जीवन में सुख और शांति आ सकती है उससे पहले नहीं तो हमारा कर्तव्य यह है कि हमें संसार रूपी वृक्ष के ये जो कड़वे फल हैं ना इनकी तरफ इतना मोहित नहीं होना चाहिए इसकी बजाय हमें अपने हृदय के भीतर जो भगवान बैठे हैं उनकी ओर मुख मोड़ना चाहिए क्योंकि वही हमारे असली मित्र हैं सदृशौ यह शब्द बताता है कि जीव और भगवान दोनों ही चेतन प्राणी हैं दोनों ही लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्योंकि हम अनुजी में हैं तो समान तो हैं पर हम भगवान नहीं हैं ये समझना होगा है ना तो जैसा श्लोक आपने अभी सुना ऐसा ही एक श्लोक श्वेता श्वतर उपनिषद में भी आता है द्वास उपर्णों सयुजा सखाया समानम् वृक्षम् परिष्सवजाते तयोरन्याह पिपलम् स्वाद्वत्त एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है। चूँकि फल खा रहा है, तो उसे कभी कड़वापन लगेगा, कभी मीठापन लगेगा। यानी कि उसके अंदर वासनाएँ हैं, वो अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, तो इसलिए कभी उसे सुख मिलेगा, तो कभी दुख मिलेगा। जबकि दूसरा पक वो देख रहा है, वो जानता है, वो साक्षी है, और जो साक्षी है वही भगवान है, और जो फल खा रहा है वो जीव है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि देखो हे जीव, तुम्हारा मुझसे अनादि काल से संबंध है और रहेगा। जिस दिन तुम इस संबंध को लेकर गंभीरता से विचार करने लगोगे और जिस दिन तुम मु उसी दिन तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे और एक ना एक दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे क्योंकि दादा में बुद्धि योगम में येनमाम उपयान दी थे जो मेरी तरफ मुड़ते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं भगवान का ये वचन है इसलिए घबराना कैसा भगवान की तरफ मुड़िए आगे भगवान ही हमारे लिए